तो आज 10 मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तृक् आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग अद्वैत का अध्ययन कर रहे हैं और अद्वैत के एक विशिष्ट क्षेत्र अद्वैत शिव दर्शन जिसको हम तृग्दर्शन बोलते हैं उसका अध्ययन इस आश्रम में हम करते हैं और उसके अनुकूल हम अपने जीवन यापन को करने का प्रयास करते हमारी दृष्टि बदलती है हमारे जीवन का जीने का तरीका बदलता है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का तरीका इस विद्या के अनुकूल होता चला जाए और इस विद्या का भी एक अति विशिष्ट ग्रंथ विज्ञान भैरव जिसका अध्ययन इंद्रो हम कर रहे हैं विज्ञान भैरव में जैसा आप सब जानते हैं एक सौ बारह धारणा की गई इन धारणाओं का उपयोग यह है कि शिवानुग्रह प्राप्त करना हम जानते हैं शिव के पांच करते हैं वो सृष्टि करता है संसार बनाता है उसका पालन करता है उसका संहार करता है चौथे नंबर पर वो अपने स्वरूप को छिपा लेता है जो कुछ है शिव के सिवा कुछ भी नहीं है क्योंकि शिव के सिवा और वो भी क्या सकता है क्योंकि उसने स्वयं ही जब ब्रह्मांड को बनाया है तो उसके पास स्वयं को ब्रह्मांड के रूप में बदलने के अलावा कोई विकल्प था भी नहीं अपने आप को ही ब्रह्मांड के रूप में बदलना था और जो कुछ भी चेतना था उसका स्वयं की चेतना से ही हम सब कुछ चैतन्य जगत का निर्माण हुआ इसलिए हम सब शिव हैं हमारे भीतर जो हमारा चेतना है हमारी चेतना वही शिवत्वता है और पाँचवा शिव का कृत्य है अनुग्रह जो अपना स्वरूप उजागर कर अभी हम जानते हैं मैं कौन नूँ यह तो जानते हैं लेकिन हम अपने आप को शिव के रूप में नहीं जानते हम अपने आप को अपनी चेतना को शिव के रूप में महिमा मंडित नहीं कर पाते हम नहीं जान पाते कि हमारी चेतना और शिव चेतना में कोई भेद नहीं है इसी भेद को दूर करने का नाम है अनुग्रह यानी एक पर्दा जो हमारे से सत्य को छिपाया रखता है और उस पर्दे का भेदन या उस पर्दे के पार देखने की व्यवस्था उसी का नाम है अनुग्रह तब वो पर्दा उड़ जाता है सत्य के दर्शन हो जाते हैं जब ये संसार में सब कुछ एक यूनिट दिखाई देने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है जिसमें दूसरा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी ऊर्जा दिख रही है संसार चल रहा है पंखा चल रहा है ये लाइट चल रही है कहीं भूकंप आ रहा है, कि ज्वार भाटे हो रहे हैं कहीं बम फूट रहा है तो कहीं संगीत बज रहे हैं ये सब कुछ शिव का ही नृत्य है सिवाय इसके कुछ भी जो कुछ दिखाई दे रहा है शिव का नृत्य एक नटराज का नृत्य है नटराज उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने छत मवेश से इस संसार रचा हुआ है वो छिपा हुआ है प्रच्छन्न है वो हमको सब कुछ दिखाई देता है लेकिन जो है वो दिखाई नहीं देता हमको अपने दिखाई देते हैं पराये दिखाई देते हैं मित्र दिखाई देते हैं प्रतिस्पर्धी दिखाई देते हैं अच्छे बुले दिखाई देते हैं अपने पराए दिखाई देते हैं लेकिन हमको शिव दिखाई नहीं देता है जो दिखाई देता है वो सत्य में वो है नहीं और जो नहीं दिखाई देता वही है इसी का नाम है किरोधन यानि स्वरूप का गोपन स्वरूप छिपा दिया जाता है और जब ये स्वरूप दिखा दिया जाता है जब ये पर्दा हट जाता है जिसको कबीरदास जी कहते थे कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे तो यही माया का पर्दा जो हमारे आंख के सामने पड़ा है जब हटता है तो हमको पूरा संसार शिवमय दिखाई देने लगता है और इसी का नाम है अनुग्रह तो उस अनुग्रह को प्राप्त करने की या अनुग्रह के लिए दरखास्त करने की 112 सौ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अनुग्रह की आकांक्षा करते हैं इन 112 तरीकों से हम साधना करते हैं और इन साधनाओं के अनुसार हम उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें हमको उस सर्वोच्च का बोध हो सके हमारे सर्वोच्च सत्ता का अनुभव हो सके इस संसार से हमारी एक डिवाइन यूनिटी यानी जिसको एक दिव्य जुड़ाव है उसका अनुभव हो सके अभी हम संसार से एक दूरी महसूस करते हैं मोह है फिर भी एक दूरी महसूस करते हैं कुछ हमारा है ऐसा लगता है ये चाहिए पर है नहीं ये है पर पसंद नहीं है इस प्रकार की हमारी ज्वेतपरक भावनाएं हम कोई संसार में होते हुए भी संसार से दूर रखते हैं लेकिन जब यह अनुग्रह होता है तब हमको इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो भिन्नता के रूप में नहीं वर वरन अपने ही रूप में प्रतीत होता है तब ये संसार एक ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ पर न कोई पराया है न कोई अपना है वरण सब प्रिय हैं सब अपने ही हैं और इसके अलावा सुख दुख और मृत्यु वृद्धावस्था इन सब से हमारा भय या मोह वो भी समाप्त हो जाता क्योंकि मोह और भय अज्ञान से ही पैदा होता है जितना भय है अज्ञान से पैदा होता है जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक संत से किसी ने पूछा कि मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है तो उन्होंने बताया कि जब गर्भ में शिशु होता है उसको भी जन्म से बहुत भय लगता है जब वो गर्भ में होता है तो उसको मालूम है कि मुझे है कुछ नहीं करना है तैयार भोजन मिलता है गरम गरम वातावरण है आसपास पूरी शांति मेरे को कुछ लेना देना है बिना कुछ करे मेरा पेट भर रहा है मैंने सुन रखा है संसार में बहुत मेहनत करना पड़ेगी पैसा कमाना पड़ेगा वृत्ति कार्य करना पड़ेगा तब जाके कुछ मिलेगा और उसके बाद में भयनक तनाव होगा तो वो जन्म से डरता है तभी वो जन्मते से रोता है लेकिन जब वो इस संसार में कुछ ही दिनों में रंग जाता है तो अब उसको मृत्यु का भय समि हर परिवर्तन के प्रति मनुष्य भयभीत होता है एक व्यक्ति जैसे सरकारी नौकरी जैसे आप करते हैं तबादलों से भी एक भय लगता है अरे नई जगह पे क्या होगा व्यक्ति छोटे से छोटे परिवर्तनों से डरता है सबसे बड़ा डर लगता है कि हम आज सक्षम हैं कल हम स्तर पकड़ लेंगे तो क्या होगा तो यह हर डर हर परिवर्तन का यह डर अज्ञान का कारण है अज्ञान ही उसका कारण है जिस कारण से हमको ये सारे भय प्रतीत होते तो संसार का भय नष्ट करने का एकमात्र तरीका वो परम ज्ञान है या वो परम बोध है ज्ञान शब्द रूपी नहीं होता ज्ञान किताब रूपी नहीं होता अन्यथा बहुत आसानी से कोई भी पढ़ लेता है और ज्ञानी हो जाता है। ध्यान रखें पढ़ने से पंडित बन सकते हैं हम पढ़ने से ज्ञानी नहीं बन सकते ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध प्राप्त करना जरूरी है और पंडित बनने के लिए पढ़ना जरूरी है जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ मैं किताब पढ़ के आराम से बोल सकता इसलिए बोध प्राप्त करने के लिए पंडिताई जरूरी नहीं है और पंडित प्राप्त करने के पंडिताई करने के लिए बहुत जरूरी है दोनों अपने अपने अलग अलग आयाम हैं इसलिए जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो निश्चित रूप से किसी भी तरह का कोई भी किताबी ज्ञान नहीं ना वो ज्ञान किसी शास्त्र से आता है ना वो किसी किताब से आता है वो ज्ञान आता है आत्मबोध से आत्मबोध प्राप्त करने के लिए हमको अपने मन को तैयार करना पड़ता है हम अपने अंतकरण को तैयार करना पड़ता है हमको अपने चाल चलन चरित्र को तैयार करना पड़ता है और उसके लिए सब कुछ किताबें काम में हैं हमको एक आधार तैयार करना पड़ता है जैसे अगर हम कहें कि भोजन करने के लिए थाली की जरूरत है तो थाली में अपने आप में कुछ भी नहीं है लेकिन थाली लगती है जब आता है कि हाँ भोजन आ जाएगा ऐसे ही जब हम अपने अंतकरण को इसके लिए तैयार कर लेते हैं तो ज्ञान उस पर अवतरित होना तय है लेकिन उसके लिए हमको ये जो तैयारी करना पड़ती है वही इन सब तरीक़ों से हम उस तैयारी को अंजाम देते हैं तो वस्तु में जो ज्ञान है वो बौद्ध रूप है वो ना तो शब्द रूप है ना कथा रूप है वो मात्र एक, एक एहसास है जैसे दर्द है एक एहसास है उस दर्द को आप कभी भी शब्दों में व्याख्याित नहीं कर सकते वरन उसको आप एहसास महसूस कर सकते हैं ऐसे ही बोध रूप ज्ञान है शब्द रूप नहीं है उसको हम व्याख्यात नहीं कर सकते अनुभव कर सकते हैं तो उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए विज्ञान भैरव की 112 धारणाएं हैं जहाँ पर कि हम उसको शिव अनुग्रह प्राप्त करते हैं और एक बोध प्राप्त करते हैं जिस बोध के द्वारा हमें अपनी शिवत्वता का अनुभव होता है एक इस विश्व से दिव्य जुड़ाव का डिवाइन यूनिटी का अनुभव होता है और विश्व की एक यूनिट की तरह हमारे हृदय के अंदर अवधारणा प्रबल होती है इससे हम क्या होता है एक विश्व नागरिक बनते हैं और इस प्रकार का जो धर्म है वो विश्व धर्म है जो हमको विश्व नागरिक बनाता है क्योंकि हम विश्व में जितने भी खंडन हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ फिर उसमें भी हम कहते हैं हिंदू हैं तो हैं हम राजपूत हैं फिर वो भी हैं तो अलग अलग उसमें भी सेट करते हैं मतलब इन ब्रांचिंग जितने हैं उनकी कोई सीमा नहीं असीम रूप से टुकड़ों में बटे लेकिन इस सबके पहले हम एक यूनिट है जैसे कार के अंदर भिन्न भिन्न पुर्जे हैं लेकिन वो सब पुर्जे मिलकर ही कार है उसमें से एक भी पुर्जा नहीं जिसको आप बोलोगे कार है लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तभी एक कार का निर्माण होता है उसी तरीके से हम पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं जितनी वस्तुएँ हैं जितने सुख हैं जितने दुख हैं और जितनी तरह की भावनाएँ हैं उन सबका सम्मिश्रण ही है संसार है वो सब कुछ जब एक हो जाता है तो संसार बनता है तो ये संसार और कुछ नहीं है शिव का एक खेल मात्र है उसका एक मनोरंजन है रिक्रिएशन है और उसी मनोरंजन उसी खेल का नाम है संसार उस खेल खेल में अपना स्वरूप छिपा लेता है अगर वो छिपाए नहीं तो खेल का मजा कैसा आप पत्ते खेलने बैठो सबको एक दूसरे के पत्ते दिखा दो तो खेले ही नहीं मज़ा ही नहीं आएगा खेल में बोल क्या खेलना सब तो दिख रहे हैं सामने कुछ छिपाव में भी मज़ा है क्योंकि जब वो पत्ते नहीं दिखाई देते तो हम खेल जब वो सत्य दिखाई नहीं देता है तो हम कर्म करते हैं कर्मबंधनों में पड़ते हैं पुण्य करते हैं पाप करते हैं पुण्य के बंधन में पड़ते हैं पाप के बंधन में पड़ते हैं पुण्य भी बंधनकारी है पाप भी बंधनकारी है इन इन के बंधनों में पड़ते हैं उसके बाद में हमारी अगली क्रिया शुरू होती है अब उनको भोगना शुरू करते हैं पुण्य को भोगते अलग है पाप को अलग भोगते हैं इसी जीवन में सुख मिलता है दुख भी मिलता है जो पुण्य की उसका सुख मिलता है जो पाप की उससे दुख मिलता है लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमको इस चक्र से बाहर ला दें और वही तरीका है जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो ये अभी हम जिसकी चर्चा वो हमको इस चक्र से बाहर लाकर हमको इस कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है जब पाप पाप न रहे पुण्य पुण्य न रहे हम जो कुछ करते हैं करते रहें जो कुछ खाते हैं खाते रहें जो कुछ धार्मिक क्रियाएं घर में करते हैं करते रहें जो पूजा पाठ करते करते रहें इबादत करते हैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं चाहे आप काबा पे जाते हैं उससे कुछ लेना नहीं उन सबका हमारे ज्ञान से कोई लेना देना ज्ञान इन सबसे ऊपर ज्ञान किसी भी धर्म की बपोती नहीं है जैसे हो सकता है इस बिजली के बल्ब का निर्माण किसी अंग्रेज ने कहा है इसका मतलब नहीं कि ये उसकी बपोती लाइट उसी को देगा जहाँ अंग्रेज बैठा हुआ वहाँ लाइट जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ये प्रकाश तो परमेश्वर का प्रकाश है ये सबके लिए ही उपलब्ध है किसी एक के लिए उपलब्ध है किसी एक के लिए अनुपलब्ध नहीं है इसलिए जो ये आध्यात्म का प्रकाश या आत्मबोध का आनंद है या जो हमको सर्वोच्च अनुभव है उस पर हम सब मानव मात्र का एक बराबर से अधिकार है वो किसी भी एक धर्म की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता भगवान को अगर धर्म की सीमाओं में बांध दिया जाता तो फिर वो मेरा भगवान तेरा भगवान हो जाता भगवान को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते लेकिन हम वही दुष्प्रयास करते हैं और वहीं पर द्वैत का अज्ञान बना रहता है जहाँ पर द्वैत का अज्ञान होता है वहाँ पर हम भगवान को भी सीमाएँ लगा देते हैं कि भगवान बस इसके बाहर नहीं वो सीमाएं बना देते हैं भगवान की बटवारे कर देते हैं भगवान की लेकिन ये बटवारे और सीमांकन ये हमारी समस्या है हास्यास्पद समस्याए हैं क्योंकि हमारे अज्ञान का परिणाम है हमारा अज्ञान है वहाँ पर ये सीमाएं हैं लेकिन परमेश्वर जो असीम है उसको हम किन सीमाओं में बांध सकते हैं क्या क्षमता हमारी कि उन सीमाओं में बांधते हम उसके एक छोटे से हिस्से हैं हम छोटा सा हिस्सा उसको कैसे सीमाओं में बांट सकते इसी तरह से उस अनुग्रह के लिए हम जो 112 विज्ञान भैरों की धारणाएं जो कि एक प्रायोगिक विधि है उस अनुभव को प्राप्त करने की उसको पढ़ने के क्रम में हम चार विधियों को पढ़ चुके हैं जो चारों विधियां श्वास से संबंधित हैं जब हम बाहर से सांस लेते हैं भीतर जाते हैं भीतर से सांस लेते हैं बाहर निकलते ऐसी क्रिया जो हम बचपन से करते आए हैं लेकिन उस पर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं क्यों? कि सांस अपने आप चलती है, ध्यान कब जाता है जब को उसको रोक देता है रुकने पे कठिनाई आती है जब हमको जैसे दमे की बीमारी हो गई सांस लेने में कठिनाई आई तब हमको समझ में आता है कि सांस क्या होती है। लेकिन जब तक कठिनाई नहीं, नहीं आती हम समझते नहीं कि सांस क्या होती इसलिए सांस की जब बीमारी न हो तो हम श्वास को जानते हैं मतलब हम श्वास के संबंधित दुख को जानते हैं लेकिन जब दुख मिलता है तब लेकिन श्वास से संबंधित एक आनंद भी है उस आनंद से हम पूरी तरह से अपरिचित हैं क्योंकि वो श्वास हमको सर्वोच्च आनंद का एहसास दिलवा सकता है वो बोध प्राप्त करवा सकता है क्यों क्योंकि श्वास एक सेतु है जो हमको इस ब्रह्मांड में जोड़े हुए है जैसे एक पेच है उसको कस देते हैं उसके बाद में वो दो दो हिस्सों को जोड़ देता है अगर आप देखो एक कार को ही ले लो कि एक पहिया है उस पहियों को कुछ बोल्ट से हम कस देते हैं और उसके बाद में वो कार का हिस्सा बन जाता है अभिन्न हिस्सा बन जाता है कभी कभी चलते वो तो ये नहीं करते कि चलती हुई कार में चलो हो गया काम उसको पहियो को निकाल के अंदर रख लो गाड़ी को चलने दो वो उसका अभिन्न हिस्सा है उसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती ऐसे ही श्वास एक बोल्ट है जिसके द्वारा हम इस जीव चेतना को अपनी चेतना को इस संसार से जोड़े रखते हैं ये पुल का काम करता है इस संसार को और ये प्रतीक रूप से न केवल प्रतीक रूप से लेकिन ये परमार्थ रूप से ये सतत सृष्टि स्थिति संहार का खेल खेलता है जैसे शिव करता है वैसे हम भी करते हैं जब हम श्वास बाहर निकालते हैं सह की ध्वनि होती है जो सृष्टि बीज है जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म देता है और जब हम श्वास भीतर लेते हैं हकी ध्वनि होती है उसके साथ में वो संसार हमारा वापस तिरोभाव या तिरोधा या नष्ट हो जाता है या संवार संवरत हो जाता है उसके बाद में वो पुनः उसकी सृष्टि होती है इस तरह सृष्टि से संवार का खेल हम इस श्वास के द्वारा सतत करते हैं उसके बारे में जब हम अवेयर हो जाते हैं जागरूक हो जाते हैं कि हाँ हमारी श्वास के प्रति हम जागरूक हो जाए और श्वास जब बाहर निकलती है और जब श्वास भीतर जाती है तो उसके साथ हम जुड़ जाएं, दिमागी रूप से हम जुड़ जाएं, हमारा मन उस श्वास पर अटक जाए कि श्वास हमारी बाहर गई और एक द्वादशांत तो नाम की जगह है जो नाक से बारह उगल की दूरी पर वहाँ पर जाकर श्वास जो प्राण के रूप में बाहर निकली वो विलीन हो गई अब वो वहाँ से उदान के रूप में वापस उठेगी और अंदर जाएगी उन दो बिंदुओं पर हम ध्यान करें जहाँ पर कि श्वास बाहर गई और रुक गई और भीतर गई और रुक गई बाहर गई प्राण के रूप में अंदर गई उद अपान के रूप में और वहाँ पर उसका कायाकल्प होता है अंदर कायाकल्प होता है बाहर भी कायाकल्प होता है बाहर वो प्राण से अपान बनती है अंदर अपान से प्राण बनती है इस तरह वो संसार और जीव के बीच में सतत एक खेल खेलती रहती सतत एक गति करती रहती है और इस गति की जागरूकता धीमे धीमे व्यक्ति को उस सतत अनुभव का बोध दे देती है जो एक सनातन अनुभव है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसका बोध दे देती है दूसरा एक विधि है कि उसमें जो ऊर्जा है वो भैरव रूप है और भैरवी रूप अंदर जो ऊर्जा गई अपान की वो ऊर्जा वो शक्ति अपान रूप छोड़कर प्राण रूप में परिवर्तित होती हैं लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वो न अपान है न प्राण है शुद्ध शक्ति स्वरूप है वो अंदर भैरवी स्वरूप होती है इसलिए उसको भैरवी कुंभक बोलते हैं भीतर उस समय हम अगर ये सोचें कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और उस पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त हो सकता है तो उन बिंदुओं पर जो बाहर की तरफ भैरव कुंभक है अंदर भैरवी कुंभक कहा जाता है उन पर ध्यान करें जहां पर कि प्राण अपान में और अपान प्राण में परिवर्तित होता है तो इन परिस्थितियों में हमको सर्वोच्च अनुभव प्राप्त हो सकता है तीसरा हमने पढ़ा था कि अंतरलक्ष्यो बहिर्दृष्टिषोन्मेष वर्जिता ऐसा शाम भैरवी भे, मुद्रा सर्वतंत्र शुभोपित यह तीसरी वाली जो विधि है उस विधि में हम संसार की ओर देखते रहते हैं संसार का काम करते रहते हैं जो खाते हैं वो खाते हैं जो पहनते हैं वो पहनते हैं जो करते हैं करते हैं जो बोलते हैं बोलते हैं उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता सतत हमारा ध्यान हमारे भीतर अपने केंद्र पर रहता है अंतरलक्ष्यों यानी लक्ष्य हमारा अंदर है अंतरलक्ष्यो बहिर्दृष्टि यानी दृष्टि हमारी बाहर है दृष्टि प्रतीक है हमारे कान भी बाहर है जीवन में बाहर है नाक भी बाहर है आंख भी बाहर है हम बाहर देख रहे हैं बाहर सुन रहे हैं बाहर का चख है, बाहर को छू रहे हैं इन सबके बीच हमारा ध्यान कहा है अंतर्लक्ष्य। अंतर्लक्ष्य का क्या मतलब जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है जिसको देख रहे हैं उस पर ध्यान होता है जैसे गुलाब का फूल रखा है तो गुलाब का फूल रखा है तो हमारा ध्यान उस गुलाब के फूल पर और हम उस गुलाब के फूल पर लगातार प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं कि बहुत ताज़ा है बहुत सुंदर है इस पे ओस की बूंदें हैं अभी अभी कोई तोड़ खिलाया पता नहीं कौन तोड़ खिलाया पर कल मैंने देखा था गुलाब कल इससे बड़ा था इसका रंग थोड़ा हल्का है कल मैंने देखा था वो ज़्यादा ज़्यादा गहरा रंग का था और इस प्रकार से हमारे मन में तुलना प्रतिक्रिया अपने पूर्व अनुभवों से वर्तमान अनुभव की तुलना करते जिसको हम प्रतिक्रिया बोलते हैं तो इन प्रतिक्रिया रूप से हम उस उलझ जाते संसार में दो हिस्से हैं वाच्य और वाचक गुलाब एक शब्द है जिसको हम वाचक बोलेंगे गम ऊँ की मात्रा लम आँख की मात्रा ब लेकिन वाच्य क्या है वो गुलाब का फूल ऐने जब हम आँख बीच के भी जब कोई बोलेगा गुलाब आपके सामने रखा है तो हम कल्पना कर लेंगे कि क्या होगा और कैसा होगा चाहे हमारी आँखें इस वक्त अभी बंद हैं कि हमको आँख खोलने पर क्या दिखेगा हमको मालूम है क्योंकि वो गुलाब की सृष्टि हमारे भीतर होगी उन शब्दों ने अंदर एक गुलाब की सृष्टि कर दी क्योंकि हमारे जो पूर्व अनुभव हैं वो हमें हमारे शब्दों के द्वारा ही एक सृष्टि कर देते तब तो हम उस गुलाब को जब देखते हैं तो उस गुलाब को देखते हैं और बस गुलाब को देखते हैं क्योंकि हमारे हृदय के अंदर उस गुलाब की प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है लेकिन सत्य क्या है जब हम उस गुलाब को देखते हैं हमारे अंदर की चेतना के अंदर एक गुलाब खेलता है हमारी संवेदनाओं के भीतर गुलाब खेलता है हम उस गुलाब को भूल जाते हैं अब इसको इस तरीके से समझे एक और उदाहरण से कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे जीबान पर हमारा ध्यान होता है और उस मिठाई के टुकड़े पर ध्यान होता है और ध्यान आगे मिठाई बनाने वाले तक पहुंच जाता है और मिठाई के लाने वाले तक पहुंच जाता है कि ये इसने लाके दी फलाने ने बनाई हमने इतनी अच्छी मिठाई पहले कभी नहीं खाई सारी बातें हमारी हमारे बाहर की तरफ थी यहाँ लक्ष्य हमारा कहाँ है बाहर है, और योगी का लक्ष्य क्या होता है कि ये मिठास कहाँ पैदा हो रही है सचमुच में गुलाब जामुन में या किसी भी मिठाई में कोई मिठास नहीं जो मिठास है आपके अंदर है उस मिठास को वो पैदा कर रही है सौंदर्य गुलाब में नहीं है सौंदर्य आपके भीतर है गुलाब उस सौंदर्य को उगाड़ रहा है अनकवर कर रहा है उसका उद्घाटन कर रहा है अंदर एक सौंदर्य छिपा है वही शिव का सौंदर्य है जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम वही सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है वो सुंदरता हमारे भीतर है उस किसी गुलाब में नहीं है आपने किसी सुंदर वस्तु को देखा सुंदर महिला को देखा या किसी भी सुंदर स्थान को देखा या किसी सुंदर मकान को देखा सुंदर दृश्य को देखा सचमुच में सारे दृश्य जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं वो हमारे भीतर के एक सौंदर्य को धीरे से खोल देते हैं और हमको लगता है कि वो चीज़ सुंदर है वो दृश्य सुंदर है वो वस्तु सुंदर है वो फूल सुंदर है सचमुच में वो अपने आप में कुछ भी नहीं वो जड़ है वो सौंदर्य हमारे भीतर है जड़ कैसे सुंदर हो सकता है सुंदर तो सिर्फ चैतन्य हो सकता है वो चैतन्य ही सुंदर है वो भीतर ही सुंदरता है वो सुंदरता अंदर से उद्घाटित हो जाती है तो योगी क्या करता है वो भीतर वाली सुंदरता पर ध्यान देता है और साधारण इंसान बाहर की सुंदरता पर ध्यान देता है दोनों चीजें एक ही के दो हिस्से हैं एक संसार का हिस्सा है एक आत्मा का हिस्सा है अंदर का सौंदर्य आत्मा का हिस्सा है और उसमें असीम सौंदर्य है आपने कभी नहीं देखा ऐसा दृश्य फिर देख सकते हो और उसके बाद में उससे भी सुंदर दृश्य और बाद में देख सकते हो आपने कभी नहीं खाई मिठाई सुंदर या स्वादिष्ट आज खा सकते हो और उससे ज्यादा स्वादिष्ट फिर कल खा सकते हो क्यों कि अंदर असीम स्वाद है असीम सौंदर्य है आपने खूब अच्छा संगीत सुना आनंद आ गया लेकिन अगले दिन आप उससे भी अच्छा संगीत सुन सकते हो उससे ज़्यादा आनंद आएगा लेकिन वो सब कहाँ हैं आपके भीतर आपकी चेतना में क्योंकि वहां पर आनंद का असीम स्रोत है असीम आनंद अंदर छिपा हुआ है क्योंकि शिव आनंद रूप शिव आनंद का स्वभाव है आनंद का अपना नेचर है तो शिव का आनंद हमारे भीतर वो थोड़ा सा उजागर हो जाता है थोड़ा सा थोड़ा सा वो आनंद उघड़ जाता है और उसको उगाड़ने में कारक का काम करता है वो गुलाब का फूल वो सुंदर दृश्य वो सुंदर स्थान वो सुंदर मकान जो कुछ भी हो जो हमारे भीतर उस आनंद को उगाड़ देता है हमको लगता है गुलाब का फूल सुंदर है ये दृश्य बहुत सुंदर है सचमुच में वो दृश्य या वो मकान वो सब सुंदर नहीं है वो सुंदरता हमारे भीतर है तो भीतर की सुंदरता भीतर की मिठास भीतर का संगीत उसके ऊपर लक्ष्य करता है योग्य वो संसार की तरफ लक्ष्य करता है एक सामान्य व्यक्ति हम अगर अपने आत्म अनुभव को प्रगाढ़ करना चाहते हैं उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं या हम वो चाहते हैं कि कभी हमें वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त हो तो उसके लिए हमको सब करना है बाहर देखना है अंतरलक्ष्यो बाहर दृष्टि दृष्टि तो बाहर ही हमारी हम सबको देखेंगे जितने हमारे घर में लोग आते हैं उनको भी देखेंगे रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते हुए भी देखेंगे घर में कोई सामान आया सब्जी आई उसको भी देखेंगे यानी हम संसार के वो सब काम छोटे से छोटा काम को करेंगे झाड़ू भी लगाएंगे पौधों को पानी भी देंगे अगर घर में गोबर की जमीनें तो लिपेंगे वो सब काम करेंगे लेकिन हमारा उस समय में हमारा लक्ष्य अंदर होगा अंतर लक्ष्यों बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिता उस समय हम एकाग्र हो जाते निमेश उन्मेश का मतलब होता है आँखें झपकाना आंखें झपकाने का मतलब होता है ध्यान भंग होना उस समय हमारा ध्यान भंग नहीं होता हम एकाग्रता से सब काम करते हुए अंदर का आनंद लेते हैं ये तीसरी धारणा है तीसरी धारणा में हम अंदर का आनंद लेते हैं और उस समय क्षण भर को सांस रुक जाती है ये भी सांस से संबंधित है कि जैसे ही हमें अंतर्मुखित्वता प्राप्त होती हमारी दृष्टि अंदर की तरफ मुड़ जाती है कौन सी दृष्टि चाहे वो कान की हो नाक की हो जबान की हो आँख की हो चाहे त्वचा की हो जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं जो बाहर से जानकारी ला रही हैं उन जानकारियों के प्राप्त होते ही हमारी दृष्टि बाहर जाती बाहर के बजाय वो भीतर जाए किसी ने यहाँ धीरे से छुआ तो छूने वाले पर ध्यान के बजाय वो ध्यान जाए कि छूने से जो एहसास हुआ वो कहाँ से हुआ सारा खेल इस बात का है कि हम हमारे दृष्टि को भीतर मोड़ लें और क्षण भर को भी वो अंतर्मुखित्व जब प्राप्त होता है इंट्रोवर्शन प्राप्त होता है उस समय में क्षण भर को हमारी श्वास रुक जाती है ना वो अपान से न वो बाहवें द्वादशांत से अपान का उदय होता है ना हृदय से प्राण का उदय होता है उस समय में क्षण भर को स्तब्धता हो जाती है और उस स्तब्धता में प्राण और अपान अपनी गति जैसे ही छोड़ते हैं कुंडलिनी जागृत होने लगती है कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है और वो सुषुम के रास्ते में प्रवेश करने लगती है। ये एहसास बिजली की चमक की तरफ क्षणभर होता है जब हम पूरी तरह से अंतर्मुखी होते हैं। इसका सतत अभ्यास जब करते हैं तो हमको उस महान आनंद की किस दिन एकाएक अनुभूति इसका एक और उदाहरण है कई बार जब हमको एकाएक कुछ अनसोचा हो जाता है उस समय भी हमको ये महान अनुभव प्राप्त हो सकता है उस समय हमें सांस रुक जाती है कभी कभी हम एक क्षण के लिए कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं जो अत्यंत सुखकारी हो या अत्यंत दुखकारी हो या अनपेक्षित हो तो हम क्षणभर के लिए हमारी सांस रुक जाती है। जैसे ही प्राण और अपान गति रुकती है उस समय में सुषुम्ना में हमारी कुंडलिनी का प्रवेश हो जाता है तो ये हमारे तीन विधियां हमने जो पहले पढ़ी थी अब चौथी विधि ये भी हमारी स्वास्थ्य से संबंधित है, जो पिछली बार हम पढ़ चुके हैं जिसमें शांता शक्ति के बारे में कहा गया था कि जो बाहरी कुंभक है जहाँ बाहर आके प्राण समाप्त हो जाता है। वो क्षण भर में वापस अपान बन जाता है लेकिन उस क्षण में उस क्षण को अगर हम विस्तार दें क्योंकि हम माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं मिलीसेकंड और माइक्रो सेकेंड की बात करते हैं लेकिन मिलीसेकंड सेकेंड माइक्रो सेकंड कभी कभी विज्ञानों के लिए बहुत बड़ा है बहुत बड़ा समय है बहुत लंबा समय है जबकि हम और नैनो सेकंड की बात करते हैं उसका भी हजार वहस उसका भी हजार वहींसता उसका भी हजार वहींसता तो हम इसका विस्तार कर सकते हैं विज्ञानिक करते आए और ऋषि लोग उसका पहले से विस्तार करते आए वो कहता है कि जिष्ण वो सांस रुकती है उस क्षण वो न अपान होती है न प्राण होती है उस समय वो जब शुद्ध शक्ति स्वरूप होती है तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक कुंभ के अंदर एक घड़े के अंदर शुद्ध शक्ति के रूप में संग्रहित एक अंध कुंभक है एक बाह कुंभक है और उस पर वो एक शुद्ध शक्ति के रूप में संग्रहित है उसको हम शांता शक्ति बोलते हैं वो शांत है क्यों उस समय उसको कोई जल्दी नहीं है प्राण आया उस शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया अब उसको अपान में परिवर्तित करना है लेकिन अभी शांति है करेंगे धीरे से अपान में परिवर्तित हमको लगता है कि वो जाते से पलट गया लेकिन उसने पर्याप्त समय लिया और वहां से वो शुद्ध शुद्ध शक्ति को वापस अपान में परिवर्तित करने में उसने समय लिया जिस समय वो शुद्ध शक्ति था वो भैरव रूप और वही भैरव रूप हमें अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में देखना है कि यही मेरा वास्तविक रूप है जब वो शुद्ध शक्ति के रूप में वहाँ है उस वक्त न अपान है न प्राण है जब हम उस शुद्ध शक्ति के रूप में अपने आप को देख सकते हैं तो वो हमारी चौथी धारणा थी शांता शक्ति बोलती पाँचवीं धारणा और छठी धारणा दो धारणाएँ आज हम जो अपन आज के लिए पढ़ने के लिए रखिए बना तो ये दो धारणाएं अक्रम कुंडली और क्रम कुंडली की धारणाएं। जो ये वाला ऊपर पांचवी धारणा है आमूलात् किरणा भाषा सूक्ष्मांत सूक्ष्मतरात्मिका चिंतितम द्विषक्रांतें श्यामती भैरवोदया ये पांचवी धारणा जो आधार पर साढ़े तीन चक्र के रूप में शांत कुंडलिनी बैठी हुई है अब हम उस पर पहले ध्यान करते हैं मूलाधार कहाँ है जहाँ हम बैठते हैं वह बैठने की जगह पर हमारे ठीक नीचे समझो हम जब भी बैठते हैं मूलाधार पर ही बैठते हैं जब बैठते हैं तो हमारे बैठने की जो जगह है उस जगह पर साढ़े चक्र में एक कुंडलिनी इसीलिए उसका नाम कुंडली में जो सर्प की तरह कुंडल लगा के बैठी वो एक शक्ति जो निश जो बेहोश की तरह पड़ी हुई निश्चेद की तरह पड़ी हुई जो पौराणिक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है वहाँ पर वो शांत पड़ी हुई चुपचाप पड़ी हुई क्यों चुपचाप पड़ी, पड़ी हुई है क्योंकि उस समय आपकी शिवत्वता आप से आप अनभिज्ञ हों आप उस छोटी सी शक्ति से ही संतुष्ट हो जैसे एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम पूरे बड़े शहर को उड़ा सकता है लेकिन अगर आप उसको हाथ में लेकर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा ऐसे कि ये तो छोटी सी चीज सिर पर किसी के मारे सिर जरूर फोड़ सकता है इससे ज़्यादा इसकी कोई शक्ति के बारे में हमको कोई अनुमान नहीं होता ये क्या है जब तक कि उसका ज्ञान ना हो हमको कि क्या है उस ज्ञान के बगैर हमारे लिए वो एक पत्थर से ज्यादा कोई कीमत नहीं रखेगा वो इतना बड़ा हाइड्रोजन तो बम होगा एक अंडे के आकार का लेकिन जब वो अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है तो एक बड़े शहर को एक इतना सा बम पूरी तरह से नष्ट कर सकता सकते जिसका हमको मालूम है जैसे हिरोशिमा में नागा में जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ था तो क्या हुआ था लाखों की संख्या में क्षणभर में लोग एक व्यक्ति को तो चलाने के लिए इतनी सारी लकड़ी पड़ती जरूरत पड़ती और हजारों लोगों को भाप बना दिया था उसने क्षण भर के अंदर अंदाज लगाओ कितनी शक्ति उसमें निकली होगी एक ही बम के अंदर हजारों ने लाखों की संख्या में मकानों को गिरा दिया था एक को गिराना कितना मुश्किल पड़ता एक मकान बने को गिराना और हजारों मकान एक क्षण में उड़ गए थे कितनी शक्ति छिपी थी उस छोटे से बम लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी शक्ति है आप कल्पना करो कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपकी कुंडली ने भी छिपी ब्रह्मांड में जो सर्वोच्च शक्ति है वो आपके आधार के नीचे जिस पर आप बैठते उस आधार के अंदर वो सर्वोच्च शक्ति उसके अंदर छिपी है। वो सर्वोच्च शक्ति पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं और उस सर्वोच्च शक्ति को आप अपना चिंतन इस तरह करते हैं कि वो सर्वोच्च शक्ति बिजली की कांध की तरह ऊपर उठती है और एक झटके में आपके ब्रह्मरंद्र से ऊपर निकल जाती है और विलीन हो जाती है बिजली जब कूंदती है तो कैसे कोंदती है बिना किसी नोटिस के बिना किसी इंतजार के बिना किसी फॉर्मेलिटी के ना वो रास्ता देख देखती है कि किस रास्ते से जाना ना वो कोई अपना रूप तय करती कि मेरे को ऐसी ऐसी दिखना बिना किसी औपचारिकता के कि वो सीधी सीधी बिजली के स्फुलिंग दिखाई देते हैं जो विद्युलता बोलते हैं जिनको हिंदी में या इंग्लिश में ब्लिड्स बोलते हैं जो एकाएक तड़तड़ात तर करते हुए एकदम निकल जाते हैं ऐसी ही हमारे आधार से उठने वाली बिजली कुंडलिनी हमारे की जो रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे है इसमें से उठती हुई हमारे सिर के ऊपर जो ब्रह्म है जहाँ पर कि हिंदू लोग चोटी रखते हैं उस स्थान से ऊपर उड़ जाती तो आप शांत चित्र तो ध्यान लगाएं कि वहां से उठने वाली विद्युत लता तटरा करते हुए यहां से निकली वो तो पूरे जिसम को पार करती हुई सिर के ऊपर वो बिजली कौंधते हुए बाहर विलीन हो गई इसको हम बोलते हैं अक्रम कुंडली ये नेत्र तंत्र इसको शाम्भवोपाय कहता है शाम्भोपाय क्यों कहता है इसमें कोई किसी चीज़ का कोई आसरा नहीं है कुछ संत इसको आणवोपाय भी कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं इस पर आपने कुंडलिनी पर ध्यान करा नेत्र तंत्र कहता है कि कुंडलिनी सर्वोच्च शक्ति उस पर ध्यान करना शुद्ध विकल्प है उसके लिए कोई शारीरिक अंग पर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं कि नाक पर ध्यान कर रहे हैं कि आँख पर ध्यान करना है हम उस शुद्ध विकल्प पर ध्यान कर रहे हैं जो पूर्ण शक्ति स्वरूप है और जब हम सतत इसका ध्यान इस तरह करते हैं कि स्पुल्लिंग की तरह ऊपर उठती है उड़ जाती है तो ऐसा सतत ध्यान करने से आपको इस दिन सचमुच में एकाएक वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त होता है कि मैं कौन हूँ और हमारा इस ब्रह्मांड से एक दिव्य जुड़ाव महसूस होता है ये भी एक प्रकार का शिव अनुग्रह है उसको प्राप्त करने की विधि है और एक अगली विधि को भी साथ पढ़ें फिर हम दोनों की तुलना करेंगे अगली विधि में भी हम हाँ ध्यान वो सही है कि कुंडली नहीं पर ही हमारा आधार कुंडली पर हमारा ध्यान है और आधार कुंडलिनी पर जब हम ध्यान करते हैं तो वो एक ऊर्जा के पुंज के रूप में ऊपर उठती आपने दीपावली पर कई बार वो फुलझड़ियाँ वो छोड़ी होगी कोठी बोलते हैं जिसको अनार बोलते हैं जिसको तो वो धीमे से उठती पहले फिर ऊपर उठती है फिर ऊपर उठती है पूरी तेजी से ऊपर उठने लगती है पहले थोड़ी थोड़ी उठती है फिर थोड़ी थोड़ी उठती है फिर थोड़ी थोड़ी उठती है और एकदम तेजी से ऊपर उठने लगती है और 10-15 फीट तक ऊपर चली जाती है इसी तरीके से ये क्रम कुंडली में उठती है एक चक्र का भेद करती है दूसरे चक्र का भेदन करती है तीसरे चक्र का भेदन करती है और हमारे शरीर में जितने चक्र हैं स्वादिष्ठान मणिपूरक आज्ञा चक्र इन सब का भेदन करते हुए वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है नीचे मोटे रूप में निकलती है और ऊपर महीन होती चली जाती है और वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है तो ये क्रम कुंडली निकल आती है दोनों में क्या फर्क है कि वो क्रमबद्ध तरीके से एक एक चक्र का भेदन कर रही है क्रम कुंडली में क्या होता है ये आपके आपका होगा कि फिर दोनों में से हमने कौन सी करना चाहिए आप दोनों करके देखो आपको जो उचित लगे वो करो क्योंकि पहली बार एक बता दिया गया है विज्ञान की हर धारणा किसी न किसी को एक ज्यादा समझ में आएगी दूसरी नहीं आएगी तो आपको जहाँ जो उचित लगे वो करो हर एक का बहस करो और लगे कि ये वाली चीज जम गई तो 112 में से 111 का त्याग कर दो आप उसे एक को पकड़ रखो वो एक ही आपके लिए पढ़ाप्त क्योंकि एक सौ के हम यहाँ पर वर्णन पढ़ेंगे अपन अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं पांचवा का वर्णन है इसी अपनों को एक सौ का वर्णन पढ़ना है अब हमको कौन सी हमारे लिए उचित उचित का क्या परिभाषा क्या आप रेडियो स्टेशन ट्यूनिंग करते हो आपको सुनना है विविध भारती तो जैसे ही हमारी सुई वो सही फ्रीक्वेंसी पर टच होती है वैसे ही विविध भारती शुरू हो जाती है ऐसे कैसे ही हमारी भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो आधारभूत आवृत्ति है उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी आधारभूत आवृत्ति से जैसे ही कोई विधि हमारे सामने आएगी और हम उसको करेंगे तो तड़तलाक से हमारे को ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे को समझ में आ गया इससे अनुभव हुआ हमारे भीतर कुछ घटना घटी एक एकाएक हमको लगेगा इसलिए आपको वो भी हो सकता है ज़्यादा समझ में आ हो सकता है ये अक्रम कुंडली नहीं ज़्यादा ठीक से समझ में आ जाए इसके अंदर वो बिना किसी औपचारिकता के कि सीधे सीधे ऊपर पहुँच गए किसी चक्र की परवाह नहीं करी उसने जो आधार से जो निकली तो सीधे सीधे ब्रह्मरंद्र को तोड़ा उसने और इसके बीच में उसने क्षणभर की भी देर नहीं करी सीधे सीधे ऊपर उठे जैसे कि आसमान से निकलने वाली बिजली चढ़ चढ़ाती है और ये इसने कैसा उत्थान करा जैसे कि एक वो अनार उठता है दीपावली का धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर तक गया और एक एक एक चक्र का भेद करता है चक्र क्या है प्राणिक ऊर्जा के केंद्र हैं हमारे शरीर के भीतर जो प्राणिक ऊर्जा है उसके केंद्र है स्टेशन है उन एक एक स्टेशनों को भेजते हुए ऊपर आगे बढ़ती है ये पुष्पांकंडली कहते हैं ये जो अक्रम कुंडली है इस अक्रम का मतलब भी एक बार और समझ लें हम ये शब्द हमारा पहले भी आ चुका है अक्रम अक्रम का मतलब होता है किसी भी नियम से बनी हुई नहीं जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाना चाहे तो एक क्रम है सबसे पहले वो चित्र के बारे में सोचेगा फिर एक कागज या कैनवास की व्यवस्था करेगा फिर रंग की व्यवस्था करेगा फिर कुचे की व्यवस्था करेगा फिर कुचे को डुबाएगा फिर उसके ऊपर वो चित्र बनाएगा इस क्रम में कोई परिवर्तन संभव नहीं है अगर वो सोचे कि चलो आज मैं चित्र बना लूँ कल रंग ले आऊँगा और परसों कागज़ ले आऊँगा ऐसा हो सकता है क्या ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों? क्योंकि हम लोग एक विशिष्ट क्रम में बंधे हुए हैं क्यों बंधे हुए क्रम में क्योंकि हम अंतरिक्ष और समय से बंधे हुए हैं कल और परसू हमारे लिए भविष्य की चीज़ होगी हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं कल कागज़ लाऊँगा आज चित्र बना लूँ अभी पहले रंग मैं में बाद में डुबा लूंगा पहले कूचे को इधर रगड़ लूँ बाद में उसको डुबा लूंगा नहीं पहले ही डूबाना पड़ेगा फिर कागज के ऊपर लगाना पड़ेगा कागज की व्यवस्था पहले करना पड़ेगी ये क्रम व्यवस्था है तो सारे हम सीमित जीव क्रम से बंधे हुए हैं हम किसी भी क्रिया को अक्रम रूप से नहीं कर पाते अक्रम रूप से सिर्फ शिव कर सकता है वो ये भी कर सकता है कि भविष्य को पहले देख ले और भूत को बाद में देखे क्योंकि उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान का कोई फर्क नहीं है उसके लिए दूरी और नज़दीकी का फर्क नहीं है एक चिट्ठी यहाँ बैठी है उसको यहाँ जाना है दूसरी चिट्ठी यहाँ बैठी है तो यहाँ वाली चिट्ठी जल्दी पहुँच जाएगी यहाँ वाले को यहाँ से होके जाना पड़ेगा लेकिन मेरे लिए चूँकि मेरा ही हिस्सा है इसलिए मेरे लिए धूल पार पास के पास की कोई बात ही नहीं ये चिट्ठी दूर है ये चिट्ठी दूर है और ये हिस्सा दूर है सभी मेरे लिए बराबर है इसलिए मेरे लिए मेरी अप्रोच सब जगह बराबर की है शुरू के लिए भविष्य वर्तमान दूर, पास नाम का कोई भेद नहीं है इस बात को समझना जरूरी है उपनिषद कहते हैं कि वो तेजी से तेज दौड़ने वाले से भी पहले दौड़ के पहुँच जाता है किसके बारे में वो बोलते हैं वो वो या ना ब्रह्म जिसके बारे में वो वो करके बोलते हैं इशारे से बोलते हैं वहाँ पर उसका नाम ब्रह्म हमने रखा है आप कुछ भी नाम रखो वो चेतना है वो चैतन्य रूप है कि वो तेजी से तेज दौड़ने वाले से भी तेज पहुंच जाता आप कहीं पे जाके पूछो कि ब्रह्म कहाँ है तो ब्रह्म तो हम पहले से क्योंकि अच्छा चलो तुम शिव उसको आज हम यहाँ शिव बोलते हैं दौड़ते हुए पहुँचो किस जगह पे जाओ वो जगह ही शिव है वो आपकी जमीन ही और शिव है, है जहां आप पहुंचे वो अंतरिक्ष में शिव है जहाँ पर आप पहुंचो तो आप ऐसे कहाँ हो जो शिव से ज्यादा तेजी पहुँच से पहले पहुँच जाओगे कि शिव बाद में आएगा हम पहले पहुँच गए इसलिए वो कहते हैं प्रतीक रूप से कहते हैं कि वो तेजी से तेज दौड़ने वाले से भी तेज पहुंच जाता है वो बिना पैर के भी दौड़ता है बिना आँख के भी देखता है बिना कान के भी सुनता है बिना नाक के भी सुनता है क्यों क्योंकि आँखें तो इस शरीर की है लेकिन देखता वास्तव में कौन है वही देखते वही चेतन नहीं देखता है. वो जो शिव है हमारे अंदर वही तो देखता है खाता कौन है जीबान स्वाद लेती है लेकिन वास्तव में स्वाद लेता कौन है जीवान मरने के बाद स्वाद ले नहीं सकती इसके अंदर एक स्वाद लेने वाला बैठा है जो बिना जीव के भी स्वाद लेता है जीव तो तुम्हारे शरीर की है लेकिन वो तो बिना जीव के भी स्वाद लेता है बिना आंख के भी देखता है बिना कान के भी सुनता है बिना चमड़ी के भी छूता है और बिना पैर के चलता है क्योंकि तुम जहां भी जाओ वो पहले ही आजिर इसलिए वो अक्रम रूप से कोई भी क्रिया कर सकता है क्रम हमारी मजबूरी है जो हम सीमित जीव है हमारी अपनी हर चीज़ की सीमाएँ हैं उन सीमाओं को हम उल्लंघन नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते हमने एक गलती करी थी रिवर्स गियर लगाते हैं कल में जाते हैं भूतकाल में और उसको सुधार के आ जाते हैं अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ही मजबूरी है कि भविष्य की ओर यात्रा करना भूत की ओर हम यात्रा नहीं कर सकते इसलिए क्रम सीमित जीव की व्यवस्था है अक्रम शिव की व्यवस्था और जब शिवत्व प्राप्त तो होता है तो क्रम हमारी मजबूरी नहीं रह जाती ये अक्रम कुंडलिनी है वो बिना किसी औपचारिकता के अक्रम इसलिए बोल रहे हैं कि वो क्रमबद्ध तरीके से उसने चक्रों का भेदन नहीं करा वो जिस क्षण यहां थी उसी क्षण वहां थी इसलिए हमारी जो इसकी इमेजिनेशन है धारणा है वो भी यही है कि यहाँ से उठी और यहाँ पहुँची बिना किसी समय एक साथ जैसे विद्युत चमकती है बिजली गिरती है उसी तरीका से वहाँ से उठ के उसी क्षण यहाँ पहुँचे अक्रम रूप से और वो क्रम रूप से पहुँचती है धीरे धीरे एक एक चक्र का भेदन करते ऊपर उठते लेकिन ये कल्पना जरूर कर सकते हैं हम कि हमको जो सूट करें जो हमारे को हमारे हृदय के ज़्यादा करीब महसूस हो जो विधि हम हाँ वो विधि का उपयोग कर सकते हैं कि किस तरीके से वो उठे धीमे धीमे उठने से आनंद आता है वैसा करें लगता है एकाएक बिजली की गति से उसको उठाएं तो आनंद आता है वैसा कर सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से उठा सकते हैं तो दोनों तरह की कुंडलिनी हैं जो एक अक्रम कुंडलिनी है एक क्रम कुंडलिनी है और जो क्रम कुंडलिनी है इसको हम श्याप्तोपाय के अंतर्गत मानते हैं क्योंकि कुंडलिनी हमारी अपनी चेतना है अपनी शक्ति है और शक्ति, शक्ति का उत्थान हम शक्ति पर जब भी ध्यान करते हैं वो और शाक्तोपाय हो जाता है। ये तीन उपाय हैं इनके समय समय पर हम भेद भी समझते जाते हैं शाक्तोपाय में अपनी चेतना को पकड़ते हैं और उसको सर्वोच्च चेतना से मिलाते हैं जैसे यहाँ पर कर रहे हैं शामू उपाय में हम निर्विचार निर्विकल्पता पर जोर देते हैं जब विचार और विकल्प शांत हो जाते हैं तो भैरव स्वभाव प्रकट हो जाता है जैसे अब तीसरी धारणा में पढ़ा था के अंतर लक्ष्य लक्ष्यों बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेश वर्जिता हमारा जब लक्ष्य बाहर है और सतत हमारा ध्यान अंदर है उस समय विचार शांत हो जाता है प्रतिक्रियाएँ थम जाती हैं गुलाब का फूल देखा तो हम उस आनंद को देखने लगते संगीत को सुना हम उस आनंद को देखने लगते मिठाई खाई हम उसके आनंद को भीतर देखने लगते तो उस समय हम विकल्पों पर से हमारा ध्यान हट जाता है उस समय हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करने वाला प्रतिक्रियाँ देने वाला कुछ भी नहीं बच जाता उस समय हमारे हृदय के अंदर जो तो शुद्ध आनंद का स्रोत उस पर जब ध्यान जाता है तो वो हमारी निर्विकल्पता है और इसलिए वो शाम्भ पाए तो हम शाम्भोपाय में निर्विकल्पता पर जोर देते हैं शाक्तोपाय में अपनी चेतना और दिव्य चेतना को एकीकरण करने की कोशिश करते हैं और आणवों पाए में हम आरंभिक स्तर पर पूजा पाठ शिव जी को जल चढ़ाना तीरथ जाना नदी में नहाना ये सब करते हैं बहुत सारे कर्म करते हैं कि हम शुद्ध रूप से नहाएंगे शुद्ध रूप से नहा के भोजन भगवान के लिए बनाएंगे ये सब कुछ आणु उपाय के अंतर्गत आते हैं उसके बाद में आता है कथा सुनना ये करना उसके बाद में और आती है कि हमारा शिव जी की या किसी भी मूर्ति के ऊपर ध्यान करना फिर मूर्ति से ध्यान हटके हम अपने श्वास के ऊपर ध्यान करने लगते हैं वो भी एक प्रकार का आणु है और जब हम अपने शरीर के अंगों पर ध्यान करते हैं फिर उसके बाद में और वो ध्यान सिमटता सिमटता हमारे भीतर जाके जब हमारी चेतना तक पहुंचता है वो तो शाक्त हो जाता है जब उस चेतना से भी ऊपर उठके वो बिल्कुल निर्विचार पर पहुंच जाता है तो शांभव हो पाया हो जाता है इसलिए ये एक क्रिया है नीचे की तरफ बहुत बड़ा पिरामिड है ऊपर छोटा होता है ऊपर और छोटा तो और ऐसे कैसे जनसंख्या भी है जब आप ज्योत की बात करो तो पूजा की बात करो मंदिर की प्रसाद की तीर्थ की डंटियाँ बजाने के लिए कितने लोग झटका जाएंगे जब आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं अब हमको ध्यान करना है तो थोड़े से आएंगे लेकिन जब हम क्या निर्विचार होना है तो दस पाँच आ जाएंगे तो। क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान के उच्चतम शिखर पर जाएंगे हमको अपने संस्कार छोड़ने पड़ते हैं वो पीछे छूट जाते हैं चाहे हम लोगों के लिए लोक व्यवहार के लिए पूजा करते रहें मंदिर में जाते रहें लेकिन हमारा ध्यान हम मंदिर पर नहीं अब हमारे भीतर के मंदिर पर ध्यान है बाहर हम कुछ भी करते रहे हमारा लक्ष्य अब भीतर चला गया हमारा लक्ष्य अब न कोई हनुमान जी की मूर्ति पर है ना शिव जी की मूर्ति पर है न किसी माता जी की मूर्ति पर लक्ष्य अब हमारा अंदर चला गया तो अंतर लक्ष्य और दृष्टि जैसे अंतर लक्ष्य हो जाता है तो वो सर्वोच्च स्थिति होती है उस स्थिति में हम बाहरी आडम्बर को त्याग देते तो ये त्याग आसान नहीं है इसको छोड़ना आसान नहीं है क्योंकि हम डरते हैं इसलिए कहते हैं कि नय आत्मा बलहीन लभ्यता है बलहीन व्यक्तियों को आत्मा का लाभ नहीं होता आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए हिम्मत की जरूरत है जो गु, जो गुजर रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा हम गुजरते हुए ऐसे मुँह कर बैठते हैं। गंगा जी जब उधर से गुजरती वाराणसी से और वाराणसी से मोहब्बत कर ले तो वाराणसी को डुबो देगी आगे बढ़ेगी नहीं लेकिन नहीं वो तो गुजर जाती है पूरी वाराणसी से गुजरने में उसको दो मिनट भी नहीं लगते इधर से आई उधर निकल गए ऐसे ही योगी किसी भी परिस्थिति किसी भी उम्र किसी भी शक्ति किसी भी रूप किसी भी स्थान से मोह नहीं करता निकलता चला जाए सबको छोड़ देता है छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ता। हैं हम भी जिस ज्ञान को यहाँ पर जानते हैं पढ़ते हैं समझते हैं उसके लिए सबसे बड़ी अर्हता योग्यता इफिशियंसी क्वालिफिकेशन वही है कि जब हम अपने संस्कारों को छोड़ने को राजीव हम कहते हैं हम हिंदू हैं छोड़ के भूल जाओ कि हिंदू हैं अब हम शिवत्वता की ओर पढ़ रहे थे हमको हिंदुत्व को भी छोड़ना पड़ेगा ब्राह्मणत्व को भी छोड़ना पड़ेगा या हमको के अकल को भी छोड़ना पड़ेगा हमने जो बहुत सारा पढ़ रखा है बहुत सारा याद कर रखा है बहुत सारे लेक्चर सुन रखे हैं बहुत सारे दे चुके हैं इनको भी भूलना पड़ेगा तब हम इसके आगे की यात्रा एक शुभ समाचार ये है क्या माँ प्रभा देवी जी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि यहाँ आश्रम में के लोगों के लिए कुछ किताबें और आश्रम में रखने के लिए भेज रहे हैं तो उन्होंने फ़ोन पे एड्रेस वगैरह पूछा था तो सुप्री जी के यहाँ भाभी जी ने उन्होंने फ़ोन करना सारा नोट किया तो वो वहाँ से किताबें शायद पार्सल वगैरह से आएँगी जब आएंगी तो, तो, तो उनका अवलोकन अपन सब लोग करेंगे यहाँ पे तो मेरे ख्याल में आज के कार्यक्रम के लिए इतना पर्याप्त है तो हम इस बारे में आप सबसे सुझाव आमंत्रित हैं कि क्या हम जब ये कार्यक्रम होता है इसके आखिरी आखिर में 15 मिनट का ऐसा समय निकाल सकते हैं जब इन धारणाओं पर हम खुद प्रयास करें खुद कोशिश करें 10 या 15 मिनट तक शांत चित्त ले भी हम यहाँ पर ध्यान करा करते थे लेकिन वो ध्यान हमारा कोई विशेष फलदायक नहीं हो पाता था क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। लेकिन आज हमारा पर ध्यान करने के लिए एक ठोस आधार है हम तो जिस पर आप ध्यान कर सकते हैं तो इन विधियों पर अगर हम ध्यान करें श्वास की विधि पर ध्यान करें शांता शक्ति पर ध्यान करें अंतरलक्ष दृष्टि पर ध्यान करें या एक तलित पर ध्यान करें इस कुंडली पर क्रम कुंडली ने आक्रम कुंडली पर ध्यान करें। क्योंकि आगे आगे और विधि हथीती चली जाएंगी इन विधियों को रटने से कुछ नहीं होना इनमें जब तक हम आपको कुछ खुद नहीं करें क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें करने से होती हैं रटने से कुछ नहीं मान लो हम याद नहीं कर लेंगे तो क्या होगा और दो चार दोस्तों को बता देंगे ज़्यादा क्या होगा सचमुच में तब कुछ होगा जब हम खुद इसका प्रयास करें तो मेरा आपसे ये विनती है कि अगर हम वास्तव में इसका कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमको इसका प्रयास कर आज के लिए इतना ही